द्वितीय अनुभाग शिक्षा की व्याख्या अर्थज्ञान प्रधानवाद उपनिषदों ग्रंथ पाठे यत्नो परमो मां भूदिति शिक्षा अध्याय आरभ्य उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रधान है अर्थात अर्थ ज्ञान ही इसमें मुख्य है अतः इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयत्न शिथिल न हो जाए इसलिए पहले शिक्षा अध्याय आरंभ किया जाता है शिक्षाम शिक्षा व्याख्या वर्णस्वर मात्रा बलम साम संता शिक्षाध्याय हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं अकार आदि वर्ण स्वर अकारादिवर्ण मात्रा शब्दों चारण में प्राण का प्रयत्न रूप बल एक ही नियम से उच्चारण करणारूप साम तथा संतान अर्थात संहिता यही विषय इस अध्याय से सीखे जाने योग्य है इस प्रकार शिक्षा अध्याय कहा जाता है शिक्षा शिक्षते नएति वर्णाद्युच्चारणलक्षण इति वा शिक्षा वर्णादय शिक्षा शिक्षा दैर्घ्यम ंद शिक्षा व्याख्यामो विस्पष्टमा सम्ता कथय्या चक्षंगो व्या आदिष्ट व्यांग पूपूर्व से व्यक्तवा कर्मण एक जिससे वर्ण का उच्चारण सीखा जाए उसे शिक्षा कहते हैं अथवा जो सीखे जाए वे वर्ण आदि ही शिक्षा है शिक्षा को ही शिक्षा कहा गया है शिक्षा शब्द में इकार का दीर्घत्व वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है उस शिक्षा के हम व्याख्या करते हैं अर्थात उसका सर्वतो भाव से स्पष्ट वर्णन करते हैं व्याख्याश्याम यह पद वी और आंग उपसर्ग पूर्वक चक्षिंग धातु के स्थान में वैकल्पिक ख्या आदेश करने से निष्पन्न होता है इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है तथा वर्णों आकारादि स्वर उत् उदत्तादी मात्रा स्वाद्याह, बल प्रयत्न विशेषा साम वर्ण मध्यम समता आवृत्ोच्चारण समति संहितेष ही शिक्षातव्यो शिक्षा यस्ए सोय शिक्षाध्याय उक्त उदिता उक्त संहाराथ तहाँ आदि वर्ण उदात्त आदि स्वर मात्राएं वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न विशेष रूप बल वर्णों को मध्यम वृत्ति से उच्चारण करना रूप साम अर्थात समता तथा संतान संतति अर्थात संगीता यही शिक्षणीय विषय है शिक्षा जिस अध्याय में है उस इस शिक्षा अध्याय का इस प्रकार कथन यानी प्रकाशन कर दिया गया यहाँ उक्त पद उपसंहार के लिए है शिक्षा ये शिक्षावल्याणुवाक हाँ। तृतीय अणुवाक संहितासना अधुना निषद उच्यते अब संहिता संबंधी उपनिषद उपासना कही जाती है सहनौयस सहनौ ब्रह्मवर्चस अथात संहिता या व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकु अलोकमधि ज्योतिषमधि विदी व्रज्यात्म ता महागम हिता इत्याचाधिक पृथ्वीपूर्व दौरुतरूप आकाशसन्धि वायुसंधानलोकम अथाधिज्योतिषम पूर्व आदिरुदरूप आपस्सि वैद्युत सन्धान ज्योतिषमाधदिवेद आचार्य पूर्व अन्ते वातरूपम विद्यास प्रवचनगम सन्धानमति अथाधि, अथाधि प्रज माता पूर्व पिता प्रजासधि प्रजननगम संधानम् सन्धानिप्रज अथाध्यात्म अथराहणु पूर्व उत्तराहणुरुरूपसि जिह्वासंधानत्म सगम या एवेता महासंगिता व्याख्याता वेद संधियते ते प्रजया पशु भी ब्रह्मभर से नाध्यन सुभर्गे नोके हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ यश प्राप्त हो और हमें साथ साथ ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो क्योंकि जिन पुरुषों की बुद्धि शास्त्राध्ययन द्वारा परिमार्जित हो गई है वे भी परमार्थ तत्व को समझने में सहसा समर्थ नहीं होते इसलिए अब हम पांच अधिकरणों में संहिता के अर्थात संहिता शब्द का अर्थ संधि या वर्णों का सामिप्य है भिन्न भिन्न वर्णों के मिलने पर ही शब्द बनते हैं उनमें जब एक वर्ण का दूसरे वर्ण से योग होता है तो उन पूर्वोत्तर वर्णों के योग को संधि कहते हैं और जिस शब्दों चारण संबंधी प्रयत्न के योग से संधि होती है उसे संधान कहा जाता है संहिता की उपनिषद अर्थात संहिता संबंधने उपासना की व्याख्या करेंगे अधिलोक अधि अधिविद्या अधिप्रज और अध्यात्म ये ही पाँच अधिकरण हैं पंडित जन उन्हें महासंहिता कहकर पुकारते हैं अब अधिलोक लोक संबंधी दर्शन उपासना का वर्णन किया जाता है संहिता का प्रथम वर्ण पृथ्वी है अंतिम वर्ण द्युलोक है मध्यभाग आकाश है और वायु संधान उनका परस्पर संबंध करने वाला है अधिलोक उपासना को संहिता में इस प्रकार दृष्टि करनी चाहिए यह अधिलोक दर्शन कहा गया इसके अनंतर अधिज्योतिष दर्शन कहा जाता है यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है अंतिम वर्ण द्युलोक है मध्य भाग आप अर्थात जल है और विद्युत संधान है अधिज्योतिष उपासक को संहिता में ऐसे दृष्टि करनी चाहिए यह अधिज्योतिष दर्शन कहा गया इसके पश्चात अधिविद्या दर्शन कहा जाता है इसकी संहिता का प्रथम वर्ण आचार्य है अंतिम वर्ण शिष्य है विद्या संधि है और प्रवचन अर्थात प्रश्नोत्तर रूप से निरूपण करना संधान है ऐसी अधिविद्य उपासक को दृष्टि करनी चाहिए यह विद्या संबंधी दर्शन कहा गया इससे आगे अधिप्रज दर्शन कहा जाता है यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण माता है अंतिम वर्ण पिता है प्रजा अर्थात संतान संधि है और प्रजनन ऋतुकाल काल में भार्गमन संधान है अधिप्रज उपासक को ऐसी दृष्टि करनी चाहिए यह प्रजा संबंधी उपासना का वर्णन किया गया इसके पश्चात आध्यात्म दर्शन कहा जाता है इसमें संगीता का प्रथम वर्ण नीचे का हनु नीचे के ओट से ठोड़ी तक का भाग है अंतिम वर्ण ऊपर का हनु ऊपर के ओट से नासिका तक का भाग है वाणी संधि है और जिहवा संधान है ऐसे आध्यात्म उपासक को दृष्टि करनी चाहिए यह आध्यात्म दर्शन कहा गया इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओं को जानता है अर्थात इस प्रकार उपासना करता है वह प्रजा पशु ब्रह्म तेज अन्न और स्वर्गलोक से संयुक्त किया जाता है अर्थात उसे इन सबकी प्राप्ति होती है तत्र तथा संहिताद्युपनिषद परिज्ञानिमित यद्यस प्रार्थ्यते तब शिष्याचार्यो सहैवास्तु च तनिमित यद्रम्हवचस तेजस्त सहैवास्ती शिष्यवचनम आशी है नाचार्यस्य से कृताते याचार्यो नाम उस संहितादनिषद अर्थत संहितासंबंधि उपासना के पिज्ञान के कारण जिस यश की याचना की जाती है वह हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ ही प्राप्त हो तथा उसके कारण जो ब्रह्म तेज होता है वह भी हम दोनों को साथ साथ ही मिले इस प्रकार यह कामना शिष्य का वाक्य है क्योंकि अकृतार्थ होने के कारण शिष्य के लिए ही प्रार्थना करना संभव ही है आचार्य के लिए नहीं क्योंकि वह कृतार्थ होता है जो पुरुष कृतार्थ होता है वही आचार्य कहलाता है विधानस्य अतो अथानरम अध्ययनक्षण विधान अत यथ ग्रंथभा शक्य से सहथज्ञान विषयवता उपनिषद संहिताषय दर्शन मेंेत ग्रंथसन व्याख्या पंच स्वधिकरण स्वाश्रयसु ज्ञान इत्यर्थः। अर्थ अर्थात पहले कहे हुए अध्ययन रूप विधान के अनंतर अतः क्योंकि ग्रंथ के अध्ययन में अत्यंत आसक्त की हुई बुद्धि को सहसा अर्थ ज्ञान को ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता इसलिए हम ग्रंथ की समीपवर्तनी संहितापनिषद अर्थात संहिता संबंधने दृष्टि की पांच अधिकरण आश्रय अर्थात ज्ञान के विषयों में व्याख्या करेंगे यह कि वर्णों के विषय में पांच प्रकार के ज्ञान बदलावेंगे काणीता नि अलोक लोकेस्वधि यदर्शन यद तदधिलोक्योतिषमिद अधिप्रजम ता एताह विषया उपनिषदो लोकादि महावस्तु विषयवाद संहिता विषयवाच्च महत्य ता महासंहिता इत्याचे कथयंती वेद विदा वे पांच अधिकरण कौन से हैं सो बतलाते हैं अधिलोक जो दर्शन लोक विषयक हो उसे अधिलोक कहते हैं इसी प्रकार अधिज्योतिष अधिविद्या, अधिप्रज और अध्यात्म भी समझने चाहिए ये पंच विषय संबंधिनी उपनिषदें लोकादि महावस्तु विषयणी और संहिता संबंधिनी है इसलिए वेद लोग इन्हें महती संहिता अर्थात महासंहिता कहकर पुकारते हैं अथ तथोपल्यस्ता अधिलोकम दर्शनम उच्यते दर्शनक्रम विवक्षार्थो अथ शब्द सर्वत्र पृथ्वी पूर्व पूर्वो वर्ण पूर्व संहिताया पूर्वर्णे पृथ्वीदृष्टि कर्तव्यु तथा दौरूप आकाशोनरीक्षलोक सन्धिमघ्यम पूर्वोत्तरूपयो सधीये अस्वोत्तरूपेटी वायुसंधान अधीयते नेने सधान इतधिलोक दर्शन उक्त इत्यादि सनम अब ऊपर बताए हुए उन पांच प्रकार की उपासनाओं में से पहले अधिलोक दृष्टि बतलाई जाती है यहां दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होने के कारण अथ शब्द की सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिए पृथ्वी रूप है यहां पूर्व वर्ण ही रूप कहा गया है इससे यह बतलाया गया है कि संहिता अर्थात संधि के प्रथम वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए इसी प्रकार द्युलोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है आकाश अर्थात अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर रूप का मध्य है अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं वायु संधान है जिससे संधि की जाए उसे संधान कहते हैं इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया इसी के समान अर्थात हित ज्योतिषम इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए इतिमा इतुक्ता उप प्रदर्शनते यह कशिदेवभेता महासंहिता व्याख्या भेदोपास्ते कारात इति प्राचीन च योग्योपास्वनासा शास्त्र प्रत्यय सतती असंकी प्रत्यय शास्त्रोक्तालंबन विषयाचर प्रसिद्ध शब्दार्थो लोके गुरुमुपास्ते राजस्त यो हि गुर्वादी संततम उपचरति स उपास्त उपास्तुच्य स फलमाुपासन से चव संधी प्रजादि स्वर्गा प्रजा इति और इमा इन शब्दों से दर्शनों का परामर्श किया जाता है जो कोई इस प्रकार व्याख्या की हुई इस महासंहिता को जानता अर्थात उपासना करता है यहाँ उपासना का प्रकरण होने के कारण वेद शब्द से उपासना समझना चाहिए जैसा कि इति प्राचीन योग्योपाश्व हे प्राचीन योग्य शिष्य इस प्रकार तू उपासना कर इस आगे कहे जाने वाले वचन से सिद्ध होता है शास्त्रानुसार समान प्रत्यय के प्रवाह का नाम उपासना है यह प्रवाह विजातीय प्रत्ययों से रहित और शास्त्रोक्त आलंबन को आश्रय करने वाला होना चाहिए लोक में गुरु की उपासना करता है राजा की उपासना करता है इत्यादि वाक्यों में उपासना शब्द का अर्थ प्रसिद्ध ही है जो पुरुष गुरु आदि की निरंतर परिचर्या करता है वही उपासना करता है ऐसा कहा जाता है वही उस उपासना का फल भी प्राप्त करता है अतः इस महासंहिता के संबंध में भी जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है वह मंत्र में बतलाए हुए प्रजा से लेकर स्वर्ग पर्यत समस्त पदार्थों से संपन्न होता है अर्थात प्रजादि रूप फल प्राप्त करता है चतुर्थ अनुवाद श्री और बुद्धि की कामना वालों के लिए जप और होम संबंधी मंत्र यश्छंद मिति मेधा काम श्री काम च तत्प्राप्ति साधनम जप होमा उच्चेतें समेन्द्रो मेधया शोतु तथो में श्रीमा जलिंग दर्शनाद अब यस्चंद साम इत्यादि मंत्रों से मेधा कामी तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए उनकी प्राप्ति के साधन जप और होम बतलाए जाते हैं क्योंकि वह इंद्र मुझे मेधा से संपन्न अथवा बलयुक्त करे तथा अतः उस स्त्री को तू मेरे पास ला इन वाक्यों में क्रमशः मेधा और श्री प्राप्ति के लिए की गई प्रार्थना के लिंग देखे जाते हैं यंद सामृतभो विश्व छंदोभ्योध्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्मृोतु अमृतसारणों भूया सं शरीर में जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्या भूरिविश्रुवम ब्रह्मण कोशो मेधया पिहता श्रुत मे गोपायावहती वितन्वा कुर चीरमात्म वा सांसी मम गावच अन्नपाने सर्वदा तथो मेथे मवह लोम सां पशु सवाहा विमायनो ब्रह्मचारिनः स्वाहा प्रमायंतो ब्रह्मचारिनः स्वाहा दमायनो ब्रह्मचारिनः स्वाहा तमायंतो ब्रह्मचारिनः स्वाहा जो वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ अथवा प्रधान और सर्वरूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप से आविर्भूत हुआ है वह ओंकार रूप इंद्र संपूर्ण कामनाओं का ईश मुझे मेधा से संपन्न अथवा बल युक्त करे हे देव मैं अमृतत्व अमृतत्व के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला हूँ मेरा शरीर विचक्षण योग्य हो मेरी जिहवा अत्यंत मधुमति अर्थात मधुर भाषण करने वाली हो मैं कानों से खूब श्रवण करूँ हे ओंकार तो ब्रह्म का कोष है और लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है अर्थात लौकिक बुद्धि के कारण तेरा ज्ञान नहीं होता तू मेरी श्रवण की हुई विद्या की रक्षा कर मेरे लिए वस्त्र गौ और अन्न पान को सर्वदा शीघ्र ही ले आने वाली और इनका विस्तार करने वाली शे को भेड़ बकरी आदि ऊन वाले तथा अन्य पशुओं के सहित बुद्धि प्राप्त कराने के अनंतर तुम मेरे पास ला स्वाहा ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवे स्वाहा ब्रह्मचारी लोग मेरे प्रति निष्कपट हों स्वाहा ब्रह्मचारी लोग प्रमा यथार्थ ज्ञान को धारण करें स्वाहा ब्रह्मचारी लोग दम इंद्रिय दमन करे स्वाहा ब्रह्मचारी लोग सम मनोनिग्रह करें स्वाहा इस मंत्रों के पीछे जो स्वाहा शब्द है वह इस बात को सूचित करता है कि ये हवन के लिए है जंदसा वेदान ऋषभ इवर सभ उपा, उपा, सर्वभाग प्राधान्याभाग्या तदा शुनाश्रुत्यंतरा अत एवर्षकार से ओंकारो होंजब्द स्तुति स्तुतिर्ना ओंकार सेंदोभ्यो वेदेभ्यो वेदा ह्यमृत तस्मामृता लोकदेवेदव्याहृतिभ्य सारिष्ठ जिगृक्षोह प्रजापते तपस्त ओंकार सारिष्ठन प्र प्रत्यर्थ न ही निोकार सामसोत्पत्तिर कलते सवूत सा ओंकार इंद्र सर्वकाश परमेशया प्रया शृणो प्रीणयतु बलयतु व प्रजा बलम भी सामर्थ्यते जो ओंकार प्रधान होने के कारण छंद वेदों में श्रेष्ठ के समान श्रेष्ठ तथा संपूर्ण वाणी में व्याप्त होने के कारण विश्वरूप यानी सर्वमय है जैसा कि जिस प्रकार शंकुओं पत्तों की नसों से संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है ओंकार ही यह सब कुछ है इस एक अन्य श्रुति से सिद्ध होता है इसीलिए ओंकार की श्रेष्ठता है यहाँ ओंकार ही उपासनी है इसलिए ऋषभ आदि शब्दों से ओंकार की स्थिति की जानी उचित ही है छंद अर्थात वेदों से वेद ही अमृत है उस अमृत से जो प्रधान रूप से हुआ है तात्पर्य यह है कि लोक देव वेद और व्याहृतियों से सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण करने की इच्छा से तप करते हुए प्रजापति को ओंकार ही सर्वोत्तम सार रूप से भाषित हुआ था क्योंकि नित्य ओंकार की साक्षात उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती वह इस प्रकार का ओंकार रूप इंद्र संपूर्ण कामनाओं का स्वामी परमेश्वर मुझे मेधा द्वारा प्रसन्न अथवा सबल करे इस प्रकार यहाँ बुद्धिबल के लिए प्रार्थना की जाती है अमृत से हेतु हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान तदधिकारात हे देव धारणु धारियता भूयास भवेयम् किं चरीर मे मम विचर्षण विचक्षण योग्यमेत भूयादि प्रथम पुरुष विपरिणामः जिह्वा मे मधुमत्तमा मधुमत्तिशयन मधुरभाषिर्थ कर्ण्यांत्रोभ्याूरी श्रोता व्यस्रवता इत्यर्थः आत्मतो तो अस्ति मेधा च तदर्थमेव प्रार्थ्यते हे देव मैं अमृत अम्रित, अमृतत्व के हेतुभूत ब्रह्मज्ञान का धारण करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान का ही प्रसंग है तथा मेरा शरीर विस विचक्षण अर्थात योग्य हो मूल में भूयासम हो यह उत्तम पुरुष का प्रयोग है इसे भूयात हो इस प्रकार प्रथम पुरुष में परिणत कर लेना चाहिए मेरी जिफ्वा मधुमत्तमा अतिशय मधुमति अर्थात अत्यंत मधुर भाषणी हो मैं कानों से भूरी अधिक मात्रा में श्रवण करूं, अर्थात बड़ा श्रोता हूं। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि मेरा शरीर और इंद्रिय संघात आत्मज्ञान के योग्य हो तथा उसी के लिए ही बुद्ध की याचना की जाती है ब्रह्मण परमात्मन कोशों त्वयि मेध्या लौकिक असेपलधिष्ठानि सा ब्रह्मण प्रतीक्रह्मोपलभ्यते मेधया लौकि प्रजयाच्छादी सामे अविद्रुत श्रवणपूर्वक आत्मज्ञाक मे गोपा रक्ष तत्त्य विस्मणादी पुर्यर्थ जपार्था एते मंत्रा मेधा कामस्य परमात्मा की उपलब्धि का स्थान होने के कारण तू तलवार के कोष के समान ब्रह्म यानी परमात्मा का कोष है क्योंकि तू ब्रह्म का प्रतीक है तुझमें ब्रह्म की उपलब्धि होती है वही तू मेधा अर्थात लौकिकी बुद्धि से आच्छादित यानी ढका हुआ है अर्थात सामान्य बुद्धि पुरुषों को तेरे तत्व का ज्ञान नहीं होता मेरे श्रुत अर्थात पूर्वक श्रवणपूर्वक आत्मज्ञादि विज्ञान की रक्षा कर अर्थात उनकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि कर ये मंत्र मेधाकामी पुरुष के जप के लिए है होमार बधुना श्री कामस्य मंत्रा उच्य आव आवा आवहत नयंती वितन्वा विस्तारती तेनोते तत्कर्म्वाद निवर्तयन्ति कुरवाण नि अचिमचि क्षिप्रमेव दीर्घ चीर वुर्वा आत्मनों मम कि वशांसी वस्त्री मम गच गाश्चे यदपाने सर्वैव आदी कुरु शिजा तेधा निवर्तना परमाय अमेधि था अब लक्ष्मीकामी पुरुष को होम के लिए मंत्र बतलाए जाते हैं आवहनती लाने वाली चितनमाना विचार विस्तार करने वाली क्योंकि तनु धातु का अर्थ विस्तार करना ही है कुर्वाना करने वाली अचिरम अचिर अर्थात शीघ्र ही अचिरम में दीर्घ इकार वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है अथवा चिरम चिरकाल तक आत्मना मेरे लिए करने वाली क्या करने वाली सो बतलाते हैं मेरे वस्त्र गौ और अन्नपान इन्हें जो से सदा ही करने वाली है उसे बुद्धि प्राप्त कराने के अनंतर तुम मेरे पास ला क्योंकि बुद्धि इनके लिए तो लक्ष्मी अनर्थ का ही कारण होती है किम विशिष्टा लोम साम जादि युक्ता मंडे पशु संयुक्ता माव भी एविस्य स्वाहा स्वाहा मंत्रापनाथ आयन मीति व्यवहार ब्रह्मचारिण विमंत प्रमा दु सामीदी किन विशेषुश से युक्त श्री कुलावे लोमस श्रीकुले भेड़ बकरी अर्थ ऊनि ऊन उन वालों के सहित और अन्य पशुओं से युक्त श्री कोला यहाँ आवह क्रिया का अधिकार होने के कारण उसके कर्ता ओंकार से भी संबंध है स्वाहा यह स्वाहाकार होमार्थ मंत्रों का अंत सूचित करने के लिए है आ मायंतु ब्रह्मचारिण इस वाक्य में आयंतु माम इस प्रकार आ का व्यवधान युक्त यंतु शब्द से संबंध है इसी प्रकार मेरे प्रति ब्रह्मचारी लोग निष्कपट हों वे प्रमा को धारण करें इंद्रिय निग्रह करें मनो निग्रह करें इत्यादि यशो जलेश स्वाहा श्रेयानवो सा स्वाहा तम ता भग प्रविषा स्वाहा सम भग प्रविश स्वाहा तस् सहस्रसाखे निभगाहम तयि मृजे स्वाहा यहाप्रभता जाती यथा, यथा सा अहर्जर एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायंतु शर्वत स्वाहा प्रतिशोसी प्रमा पाहीं प्रमाप्यस्व मैं जनता में यशस्वी हूं स्वाहा मैं अत्यंत प्रशंसनीय और धनवान होंं स्वाहा हे भगवन मैं उस ब्रह्म को तुझ में प्रवेश कर जाऊं स्वाहा हे भगवान वह तू मुझ में प्रवेश कर स्वाहा हे भगवान उस सहस्त्र युक्त अर्थात अनेकों भेद वाले तुझ में मैं अपने पापा चरणों का शोधन करता हूं स्वाहा जिस प्रकार जल निम्न प्रदेश की ओर जाता है तथा महीने अहर्जर संबत्सर में अंतरहित हो जाते हैं उसी प्रकार हे धातः ब्रह्मचारी लोग सब ओर से मेरे पास आवे स्वाहा तू शरणागतों का आश्रय स्थान है अतः मेरे प्रति भास मान हो तू मुझे प्राप्त हो यशो यशस्वी जले जन साले भवानी श्रेयान्स्य तसो वशीयसो वसुतरा वसुमत्तरादानितन्वय किं चं ब्रह्मण कोशभूत याे त्वा भग भगवन पूजा वन प्रविशा प्रवेश चानन्यत्म भान सी मा भग भगवश तस्मिन् तस्वि सहस्त्रसाखे बहुशाखा भेदे हे भगवन् भगवन्बृजे शोधयाम्य हम पापकृत्याम मैं जनता में यशस्वी हूँ तथा श्रेयान प्रसस््यतर और वश्यस वशीयस अर्थात वसुमान से भी वसुमान यानी अत्यंत धनी पुरुषों से भी विशेष धनवान हों तथा हे भग भगवान पूजनीय ब्रह्म के कोषभूत उस तुझ में मैं प्रवेश करूँ तात्पर्य यह है कि तुझ में प्रवेश करके तुझ से अनन्न्य हो मैं तेरा ही रूप हो जाऊँ तथा तू भी हे भग, भगवान मुझ में प्रवेश कर अर्थात हम दोनों की एकता ही हो जाए हे भगवान उस सहस्त्र सहस्रशाख अनेको शाखा भेद वाले तुझ में मैं अपने पाप कर्मों का शोधन करता हूँ यथा लोक आपह प्रवता प्रवणवता निम्नवता देशे नंति ग्छति यथा चा अहर्जरम संवत्सरो अहर्जर है अहो भी पिवर्तमो लोकांजानी वास्मजर्यतह तम च यथा मासा यं माम ब्रह्मचारिणो हेधातः धा विधातः मयंवा गच्छन्तु सर्वतः सर्वदिग्भ्यः लोक में जिस प्रकार जल निम्नता युक्त देश की ओर जाते हैं और महीने जिस प्रकार अहर्जर में अंतर्हित होते हैं अहर्जर संवत्सर को कहते हैं क्योंकि वह अह दिनों के रूप में परिवर्तित होता हुआ लोगों को जीर्ण करता है अथवा उसमें अह दिन जीर्ण जानी अंतर्भूत होते हैं इसलिए वह अहर्जर है उस संवत्सर में जिस प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार हे धातः मेरे पास सब ओर से संपूर्ण दिशाओं से ब्रह्मचारी लोग आवे प्रतिवेशः प्रतिशह स्रमापनय नसन्न गृहमीर्थ एवं ऐश इव प्रतिशस्वीना प्रति सर्वपदुखापनय नसी अत मकाशयात्मा प्रपद्यस्व च माम् रसबीदम लोहम तन्वत्मा कुत र्थ प्रतिवेश निवृत्ति के स्थान अर्थात समीपवर्ती गृह को कहते हैं इस प्रकार तू प्रतिवेश के समान प्रतिवेश यानी अपना अनुशीलन करने वालों का दुख निवृत्ति का स्थान है अतः तू मेरे प्रति अपने को प्रकाशित कर और मुझे प्राप्त हो अर्थात संयुक्त लोहे के समान तू मुझे अपने से भिन्न न कर ले अभिन्न कर ले श्री श्रीकामोस्म विद्या प्रकरणे अभिधीय अभिधमधनाथ धन्य कर्मा कर्म तक्षये दुरीतक्षयाक्ष तक विद्या प्रकाशते तथा च स्मृति ज्ञानमुत्प्यपण यशतले प्रख्ये पश्यत्म आत्मनि इति इस ज्ञान के प्रकरण में जो लक्ष्मी की कामना कही जाती है वह धन के लिए है धन कर्म के लिए होता है और कर्म प्राप्त हुए पापों के क्षय के लिए है उनके क्षीण होने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है जैसा कि यह स्मृति भी कहती है पाप कर्मों का क्षय हो जाने पर ही पुरुष को ज्ञान होता है जिस प्रकार दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें मुख देखा जा सकता है उसी प्रकार शुद्ध अंतकरण में आत्मा का साक्षात्कार होता है शिक्षा ये चतुर्थो चतुर्थोंक